गीता तत्व चिंतन पुनर्जन्म मीमांसा डार्विन की देन हमारे विवेचन का तात्पर्य ऐसा नहीं ले लेना चाहिए कि हम चार्ल्स डार्विन की महानता को कम कर रहे हैं वे वैज्ञानिक की दृष्टि से महान थे जब विज्ञान जीवन प्रक्रिया से अनभिज्ञ था तब डार्विन ने इस जीवन प्रक्रिया के छिपे सूत्रों का आविष्कार किया तत्कालीन अन्य वैज्ञानिकों ने उनकी आलोचना भी कम नहीं की डार्विन एक अर्थ में क्रांतिकारी थे आज का जीव विज्ञान उन्हीं की देन है उन्हीं के आविष्कृत सूत्रों का परिमार्जन और परिवर्धन आज किया गया है वर्तमान युग के सबसे बड़े जीवशास्त्री सर जुलियन हक्सले डार्विन की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं ये सेंचुरी आफ्टर डारविनस मॉडेस्ट स्टेटमेंट दैट लाइट विल बी थ्रोन ऑन द ओरिजिन ऑफ मैन we can truly say that as a result of darwins work in general and of the origin of species in particular light has been thrown on his destiny darvin ne apne zamane mein ek vinaypoorne ghoshna ki thi ki manav jeevan ke prarambh paap ka prakash par prakash dala jayega is ghoshna ke 100 varsh pashchat aaj darvin ki khojo तथा विशेष रूप से उनके युगान्तकारी ग्रंथ दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के फलस्वरूप यह सही सही कहा जा सकता है कि मानव की नियति पर प्रकाश डाला गया है अस्तु हिंदू विकासवाद की विशिष्टता हम कह चुके हैं कि हिंदू दर्शन के मतानुसार जीवन प्रवाह में मनुष्य के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाली पूर्णता उस अमीबा में जीवाणुकोष में संकुचित है चेतना कॉन्शियसनेस की उसी अमीबा में क्रम संकुचित है यह निहित पूर्णता अपने आप को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही है और इस प्रयास में जीवन प्रवाह निम्न से उच्चतर योनियों में से होता हुआ गुजरता है एक स्तर पर आकर यह चेतना भी अभिव्यक्त हो जाती है उस अमीबा के लिए इस विकास क्रम का अंत तब होता है जब मनुष्य योनि के माध्यम से उसमें निहित पूर्णता पूरी तरह से अभिव्यक्त हो जाती है मानो तब यह विकास क्रम अपना वृत्त पथ पूरा कर लेता है जो अमीबा से शुरू होता हुआ तात होता है तात्पर्य यह है कि यह विकास क्रम एक वृत्त में हुआ जिसका प्रारंभिक बिंदु है अमीबा और अंतिम बिंदु है पूर्ण मानव यह पूर्ण मानव ही विकासक्रम का लक्ष्य है कुछ शंकाएँ और समाधान यहाँ पर कुछ प्रश्न खड़े होते हैं पहला तो यह कि यदि विकास क्रम की गति को वर्तूलाकार माना जाए तो एक दोष यह आता है कि जहाँ से जीवन प्रवाह शुरू हुआ था वहीं फिर से घूम फिरकर आ गया अतएव करोड़ों वर्ष तक बहने का कोई मतलब ही नहीं हुआ इसका उत्तर यो दिया जाता है कि भले ही वर्तूलाकार गति के से सामान्य तौर पर यह भाव उठता हो कि वृत्त जहाँ से शुरू होता है वहीं आकर समाप्त हो जाता है पर गणित की भाषा में वृत्त के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक नहीं दो हैं इन दोनों को आइडेंटिकल पॉइंट्स अभिन्न बिंदु न कहकर कंटिगुअस पॉइंट्स संस्पर्शी बिंदु कहा जाता है और इन दोनों बिंदुओं में वैसा ही अंतर है जैसा प्रकाश के अभाव में होने वाले अंधकार एवं चौंधियाती रोशनी से उत्पन्न देखने की अक्षमता में आंखें न तो अंधकार में देख पाती है न चौधियाती रोशनी में अमीबा मानव वह अंधकार है जो अज्ञान की निपटता से जन्म लेता है पूर्ण मानव वह बिंदु है जो ज्ञान की उत्कटता से प्रकट होता है अमीबा यदि असत तमस या मृत्यु का बिंदु है तो पूर्ण मानव सत्य ज्योति अथवा अमृत का तभी तो ऋषि प्रार्थना करते हुए कहते हैं अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय असत मुझे सत्य की ओर ले चलो अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलो दूसरा प्रश्न यह खड़ा होता है कि जब विकास क्रम सबको आगे ही आगे की ओर ठेल रहा है तो पूर्ण मानव के बिंदु तक वह हमें ठेलता ही रहेगा अर्थात उस स्थिति तक पहुंचने से पूर्व उसका ठेलना बंद नहीं होगा ऐसी स्थिति में साधना का क्या तात्पर्य है हम साधना क्यों करें जब यह विकास प्रवाह अपनी स्वाभाविक गति से हमें लक्ष्य तक पहुंचाए बिना रुकेगा नहीं तो साधना किस बात के लिए की जाए इस प्रश्न का ऐसा भी रूप हो सकता है कि क्या सब कुछ विकास प्रवाह के द्वारा बंद नहीं रहा है क्या हम विकास की प्रक्रिया के हाथों कठपुतली नहीं हैं क्या हमें किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है जिससे कि हम कर्म कर सकें क्या पुनर्जन्म में मनुष्य के अपने कर्म कारणीभूत है या कि वह विकास के अपरिवर्तन कार्य नियमों द्वारा बंधा हुआ है